देवी भागवत नवम तो देवी के ध्यान पूजा विधान तथा तो का वर्णन बोले कांते, तुम कल्प में मेरी प्रिया बनोगी तुम्हारा नाम नग्नजीत ही होगा राजा नग्नजीत तुम्हारे पिता होंगे इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी अग्निदेव तुम्हें अपने गृह स्वामी बनाकर भक्तिभाव के साथ पूजा करेंगे तुम परम रमड़िया देवी को उनके साथ हास करने का अवसर प्राप्त होगा नारद इस प्रकार देवी स्वाहा से संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण अंतर हो गए फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहाँ आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जन्य भगवती का ध्यान करने लगे तदनंतर उन्होंने देवी की भड़ी भांति पूजा और स्तुति की तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्रपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ देवताओं के वर्ष से सौ वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई बारह दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रही तत्पश्चात तो दक्षिणाग्नि गार्भपत्याग्नि आवाहनियाग्नि के क्रम से मन को मुक्त करने वाले परम सुंदर पांच पुत्र उनसे उत्पन्न हुए तब ऋषि मुनि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा जो पुरुष स्वाहायुक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार विष्णहीन सर्प वेदहान ब्राह्मण प्रतिसेवा सेवा विहीन स्त्री पति सेवा विहीन स्त्री विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं वैसे ही स्वाहान मंत्र भी निंद है ऐसे मंत्र के से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए देवताओं को आहुतियाँ मिलने लगी मुझे भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ कह सुनाया प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है तुम अब क्या सुनना चाहते हो नारद जी ने कहा प्रभो मुनीश्वर अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का वह विधान ध्यान एवं स्त्रोत्र बताने की कृपा कीजिए जिससे अग्निदेव के ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मन, भगवती स्वाहा के ध्यान और पूजा जो विधान में कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता सावधान हो कर सुनो पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में सालक की प्रतिमा का अथवा कलश पर यन पूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करें ध्यान इस प्रकार करना चाहिए देवी स्वाहा अंग में मंत्रों से संपन्न है इनका दिव्य विग्रह मंत्र सिद्धि स्वरूप है ये स्वयं सिद्ध कल्याणवयी तथा तो मनुष्यों को सिद्धि एवं कर्म फल प्रदान करने में परम कुशल है मुन यो ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करने के पश्चात स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हो जाती है मूल मंत्र है ओम रिम ह्रीम श्री वन्यजाया देव्यय स्वाहा इस मंत्र से भक्ति पूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथों के पूर्ण हो जाने में कोई संदेह नहीं है